महाभारत द्रोण पर्व तृतीय अध्याय भीष्मी के प्रति का कथन संजय उवाच सरतल महात्मा शयानम अमित जहावात समूहन भद्रम इव शोषित संजय कहते हैं महाराज अमित तेजस्वी महात्मा भीस्म बाणसैया पर सो रहे थे उस समय वे कालीन महावायु समूह से शोक लिये गए समुद्र के समान जान पड़ते थे दृष्ट पितामहस्मं सर्वक्षत्रातक गुरु दिव्यस्त्रहेश्वा संपाचित सभ्यसाचिना जया साव पुत्राण संभना शर्म वर्मा अपाराणां विव द्वीप मगादे गाध मृक्षता समस्त क्षत्रियों का अंत करने में समर्थ गुरु एवं पितामह महाधनुर भीष्म को सभ्य साची अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा मार गिराया था उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्रों की विजय की आशा भंग हो गई उन्हें अपने कल्याण की भी आशा नहीं रही उनकी रक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए कहीं पार न पाने वाले तथा अथा समुद्र में था चाहने वाले कौरवों के लिए द्वीप के समान आश्रय थे, थे। जो पार्थ द्वारा कर दिए गए भी महेंद्र मैदाकम असह्यम भातिम वे यमुना के जल प्रवाह के समान बाण समूह से व्याप्त हो रहे थे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानव महेंद्र ने असह्य मैनाक पर्वत को धरती पर गिरा दिया हो नभस्तुतम इवादित्यम पति धरणीतले तले सतक्रतूमिवा निर्जितम वे आकाश से च्युत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य के समान तथा पूर्व काल में वृत्तासुर से पराजित हुए अचिन्त देवराज इंद्र के शरीर प्रतीत होते थे मोहनम सर्वसैन्य युधे भीस्म से पातनम ककुदम सर्वसैन लक्ष्मन सरव्या पितर ते महाव्रतम तम वीर सैन्य वीरम शयानम पुरशर्षभम महाधीर मधीरथी दृष्ट्वा भरता महादुति अवतीर्यथा दारो वास्व्या अभिवाद्यांजलि बद्ध बंदमानोभ्य भाषत उसी युद्धस्तल में भीष्म का गिराया जाना समस्त सैनिकों को मोह में डालने वाला था आपके ज्येष्ठ पिता महान भ्रतधारी भीष्म समस्त सैनिकों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धर्मधरो के श्रोमणी थे वे अर्जुन के बाणों से व्याप्त होकर वीर सैया पर सो रहे थे उन भरतवंशी वीर पुरुष प्रवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर अधिरथ पुत्र महातेजस्वी कर्ण अत्यंत आर्त होकर रथ से उतर पड़ा और अंजलि बांध अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके आंसू से गदगद वाणी से मैं इस प्रकार बोला कर्णो हम अस्मि भद्रम ते माम पुण्य चक्षुषाचा भलोकया भारत आपका कल्याण हो मैं कर्ण हूँ आप अपने पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए नूनम सुकृत फलम कस्य समय यत्र धर्म वृद्ध शेत विभवानी निश्चय इस श्लोक में कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता है क्योंकि आप वृद्धावस्था तक सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं तो भी यहाँ इस दशा में धरती पर सो रहे हैं कोष संचयने मंत्रे व्यूहे प्रहरणेजुट ना मनुम प्रवश्या कुरण कुंगव बुद्ध्याशुदया युक्त युस्ताे दयांस्तु बहुधा हितृलोक कुरुश्रेष्ठ कोष संग्रह मंत्रणा व्यूह रचना तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई देता जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो समस्त कौरवों को भय से उबार सके तथा यहां बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो अद्य प्रवृि संक्रद्र इव मृगक्षय पांडवा भरतश्रेष्ठ क्यों कुरुक्षय भरतश्रेष्ठ आसे क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे हिरणों का घोषस्य अद्यवस्या सभ्यताचिन कुर्रशिष्यज्रपाड़ेवासुरा आज गांधीव की टंकार करने वाले सभ्य साची अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार डरेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं अद्य मुक्तानाम गांडिव मुक्ता नशनी नाम कुन्या पार्थिव आज गांधी धनुष से छुटे हुए बाणों का भद्रपात के समान शब्द कौरवों तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा समृद्धो निर्यथा वीर महाज्वालो द्रुमां दहेत धात्र प्रदक्ष तथा कि जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई आग वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार अर्जुन के बाढ़ धित्राष्ट्र के पुत्रों तथा उनके सैनिकों को जला डालेंगे ये न भूरि भोरि गुल वायु और अग्निदेव ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं उसी उसी के द्वारा बहुत से तीर्ण वृक्ष और लताओं का को भस्म करते जाते हैं या दृशोनि समुद्भूत पार्थो न संशय यथा वायुर्नर व्याघ्र तथा कृष्णो न संशय पुरुष सिंह जैसी प्रज्वलित अग्नि होती है वैसा ही कुंती कुमार अर्जुन है इसमें संशय नहीं है और जैसे वायु होती है वैसे ही श्री कृष्ण है इसमें भी संशय नहीं है पांच नतः पाँचजन्य रस तो कांडश्री सैनिया जाती भारत भारत बजते हुए पांच जन्य और टंकारते हुए गांडी धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेनायें भयभीत हो उठेंगी कपित ध्वज से रथ से आमित्र कर्षि शब्दम सोढ़ुम न सक्षमृत वीर पार्थिवा वीर शत्रुन कपित ध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की घरघराहट घराहट को आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे कोश अर्जुनम जोधे तुम तार्थिवोति ये प्रवधन्ति मनीषिण अमानुष्च संग्राम त्र्यंबकेण महात्मना तस्माच्व वरम प्राप्तो दुष्प्रापम अकता कौन दे सको रड़े जेतुम पूर्व जो न आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्जुन से युद्ध कर सकता है मनीषी के दिव्य कर्मों का बखान करते हैं जो मानवीतर प्राणियों असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है जो अचितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है जितो ये नड़े राम ओ भवता बर्यशाली क्षत्र करो घोरोप आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दृढ़ करने वाले क्षत्रियंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है तमद्याहम पांडवम युद्ध तो अमृत्य माड़ो भवता चाशिष्ट आशी विषम दृष्टिहरम सुगौरम सूरम सख्याम व्यस्त्र बला निहंतुम आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमरस में भर कर दृष्टिहर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल सूरवीर पुत्र अर्जुन को अपने अस्त्र बल से मार सकूंगा ये श्री महाभारते द्रोण पर्वि द्रोणाभिषेक पर्वि तृतीय तृतीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्णवाक्य विषय तीसरा अध्याय पूरा हुआ